एक बातूनी कच हुआ भविष्य में बुद्ध एक बार एक मंत्री के परिवार में पैदा हुए थे जब ब्रह मादता बनारस में राज्य कर रहे थे और जब वह बड़ा हो गया तो वह समय समय पर आध्यात्मिक और आध्यात्मिक चीजों में राजा का सलाहकार बन गया अब ये राजा बहुत बातूनी था जबकि वह बोल रहा था दूसरों के पास शब्द के लिए कोई मौका नहीं था और भविष्य के बुद्धि इस बात की उनकी बातचीत का इलाज करना चाहते थे वे लगातार ऐसा करने के कुछ साधनों की मांग कर रहे थे उस समय वहाँ रहते हुए हिमालय पर्वतों में एक तालाब में एक कछुए और दो युवा हंसा या जंगली बतर जो वहाँ भोजन करने के लिए आया था उसके साथ दोस्त बना दिया और एक दिन जब वे उसके साथ बहुत अंतरंग हो गए तो उन्होंने कछुओं से कहा मित्र कछुओं हिमालय देश में सुंदर पर्वत पर स्वर्ण गुफा में जहां हम रहते हैं एक सुखद स्थान है क्या आप हमारे साथ आएंगे लेकिन मैं वहां कैसे जा सकता हूं? हम आपको ले जा सकते हैं। यदि आप केवल अपनी जीभ पकड़ सकते हैं और किसी को भी कुछ नहीं कहेंगे की मैं कर सकता हूं। मुझे तुम्हारे साथ ले जाओ ये सही है उन्होंने कहा और कछुए को एक छड़ी के पकड़ने का काम करने के लिए कहा उन्होंने स्वयं अपने दांतों में दो छोर ले लिए और हवा में उड़े। जब नीचे मनुष्यों ने उसे देखा तो कुछ गाँव वाले ने देखकर कहा दो जंगली बतख कछुओं को छड़ी पर ले जा रहे हैं।" कछुए कहने के लिए कहता था अगर मेरे दोस्त मुझे ले जाने के लिए चुनते है तो आप क्या है आप बदनामदास तो जैसे ही जंगली बतानाने उसे बनारस शहर में राजा के महल पर ले आई वे उस छड़ी को छोड़ दिया तो खुले आंगन में गिर पड़ा दो रूपों में विभाजित हो गए और वहां एक सार्वभौमिक रूप से रोने की आवाज गुजने लगी एक कछुए खुले आंगन में गिर गया है और दो भागों में विभाजित है राजा भविष्य के बुद्धि को लेकर अपने दरबारियों से घिरे हुए स्थान पर गया और कछुआ को देखकर उन्होंने बोधी सत्य से पूछा गुरु वे कैसे गिर गया भविष्य के बुद्ध ने स्वयं को सोचा लंबे समय से राजा को सलाह देने के इच्छुक मैंने ऐसा करने के कुछ तरीकों की मांग की है इस कछुए ने जंगली बतखों के साथ दोस्त बनाए हैं और उन्होंने उसे छड़ी को पकड़वा के लिया होगा और उसे पहाड़ियों पर ले जाने के लिए हवा में उड़ा दिया है लेकिन वे अपनी जीभ को पकड़ने में असमर्थ है जब वे किसी अन्य बात की सुनता है तो कुछ कहना चाहना चाहता है और छड़ी को छोड़ दिया इससे आसमान से नीचे गिर गया और इस तरह इसने जान गंवा दी और कहा हे राजा जिन लोगों को बकवासी बक से कहा जाता है जिन लोगों के शब्दों का अंत नहीं है वे इस तरह दुख में आते हैं उन्होंने ये वचन दिए वास्तव में कछुए ने खुद को मच डाला उसकी आवाज बोलते हुए हालाकि वे छड़ी पकड़े हुए था एक शब्द खुद द्वारा वे डाला तब उसे देखिए हे बल से उत्कृष्ट है और मौसम से बाहर नहीं बुद्धिमान शब्द बोलो आप देख सकते हैं कि कछुए इस दुखी दुर्दशा में गिर गया ओन्मारक तो राजा ने देखा कि वे खुद को संदर्भित किया गया था और कहा है शिक्षक क्या आप हमारी बात कर रहे हैं और बोधि सत्य ने खुले बात कही और कहा हे महान राजा तो हो या कोई दूसरा हो जो कोई भी बात करता है वे इस तरह से कुछ दुर्घटना से प्राप्त करता है और अब राजा ने खुद को बचा लिया और कुछ ही शब्दों के एक आदमी बन गया